त्रिजुटा का स्वप्न रावण का प्रलोभन और सीता का सतित्व मार्कंडे जी कहते हैं काम के वशीभूत हुए रावण ने सीता को लंका में ले जाकर एक सुंदर भवन में ठहराया वह भवन नंदन वन के समान मनोहर उद्यान के भीतर अशोक वाटिका के निकट बना हुआ था सीता तपस्विनी वेश में वहां ही रहती थी और प्राय तप उपवास किया करती थी निरंतर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते करते वह दुबली हो गई और बड़े कष्ट से दिन व्यतीत कर रही थी रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसी स्त्रियों को नियुक्त कर रखा था उनकी आकृति बड़ी भयावक भयानक थी कोई फरसा लिए हुए थी और कोई तलवार किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में मुदगर कोई जलती हुई लुहाठी ही लिए रहती थी वे सब के सब सीता को सब ओर से घेर बड़ी सावधानी के साथ रात दिन उसकी रक्षा करती थी वे बड़े विकट विकटवेश बनाकर कठोर स्वर में सीता को धमकाती हुई आपस में कहती थी आओ हम सब मिलकर इसको काट डालें और तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके बाँट कर खा ले आए। उनकी बातें सुनकर एक दिन सीता ने कहा बहनों तुम लोग मुझे जल्दी खा जाओ अब इस जीवन के लिए तनिक भी लोभ नहीं है मैं अपने स्वामी कमल भगवान राम के बिना जीना नहीं चाहती प्राण प्यारे के वियोग में न... निराहार ही रहकर अपना शरीर सुखा डालूंगी किंतु उनके सिवा दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करूंगी। इस बात को सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना हो करो सीता की बात सुनकर विभंग कर शब्द करने वाली राक्षसियां रावण को सूचना देने के लिए चली गई उनके चले जाने पर एक त्रिटा नाम की राक्षसी वहाँ रह गई वह धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा सखी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मुझ पर विश्वास करो और अपने हृदय से भय को निकाल दो यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम है अविंध्य। वह वृद्ध होने के साथ ही बड़ा बुद्धिमान है और सदाश्री रामचंद्र जी के हित चिंतन में लगा रहता है उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश भेजा है तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ पूर्वक है वे इंद्र के समान तेजस्वी वान सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ाने का उद्योग कर रहे हैं अब रावण से भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए क्योंकि नलकुबर ने जो उसको साफ दे रखा है उसी से तुम सुरक्षित रहोगी एक बार रावण ने नलकुबर की स्त्री रंभा का स्पर्श किया था इसी से उसको साफ हुआ अब वह राक्षस किसी भी परिस्त्री को दिवस करने करके उस पर बलात्कार नहीं कर सकता तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को सांस लेकर शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं उस समय सुग्रीव उनकी रक्षा में रहेंगे भगवान राम अवश्य ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे मैंने भी अनिष्ट की सूचना देने वाली घोर स्वप्न देखे हैं जिनसे रावण का विनाशकाल निकट जान पड़ता है सपने में देखा है कि रावण का सिर मुड़ा मुड़ दिया गया है उसके सारे शक्ति शरीर में तेल लगा है और वह कीचड़ में डूब रहा है यह भी देखने में आया कि गधों से जुटे हुए रथ पर खड़ा होकर वह बारंबार नाच रहा है उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि भी मुड़मुड़ाए लाल चंदन लगाए लाल लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा को जा रहे हैं केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए सफ़ेद पगड़ी पहने श्वेत पुष्प और चंदन से चर्चित हो चेत पर्वत के ऊपर खड़े दिखाई पड़े हैं विभीषण के चार मंत्री भी उनके साथ उन्हीं के वेश में देखे गए हैं अतः ये लोग उस आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे स्वप्न में यह भी देखा कि भगवान राम के बाणों से समुद्र से ही संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई है अतः यह निश्चय है कि तुम्हारे पतिदेव का सुयश समस्त भूमंडल में फैल जाएगा सीते अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवर से मिलकर प्रसन्न होगी त्रिजा त्रिजता की ये बातें सुनकर सीता के मन में बड़ी आशा बन गई कि पुनः पतिदेव से भेंट होंगी उसके बाद समाप्त होते ही सभी राक्षसियां सीता के पास आकर उसे घेर कर बैठ गई वह एक शिला पर बैठी हुई पति की याद में रो रही थी इतने ही में रावण ने आकर उसे देखा और काम से पीड़ित होकर उसके पास आ गया सीता उसे देखते ही भयभीत हो गई रावण कहने लगा सीते आज तक तुमने जो अपने पति पर अनुग्रह दिखाया वह बहुत हुआ अब मुझ पर कृपा करो मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियों में ऊंचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूं देवता गंधर्व दानव और दैत्य इन सबकी कन्याएं मेरी पत्नी के रूप में यहाँ विद्यमान है चौदह करोड़ पिशाच अट्ठाईस करोड़ राक्षस और इनके तिघने यक्ष मेरी आज्ञा का पालन करते हैं मेरे भाई कुबेर की तरह मेरी सेवा में भी अप्सराएं रहती हैं मेरे यहाँ भी इंद्र के समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं यहाँ रहने से तुम्हारा वनवास का दुख दूर हो जाएगा इसलिए सुंदरी तुम मंदोदरी के समान मेरी पत्नी हो जाओ रावण के ऐसा कहने पर सीता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई तृण की ओट करके वह काँपती हुई बोली राक्षसराज तुमने अनेकों बार ऐसी बातें मेरे सामने कही है इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है तो भी मुझ अभागिनी को ये सभी बातें सुननी पड़ी है तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो मैं पराई स्त्री हूँ पतिव्रता हूँ तुम किसी तरह मुझे पा नहीं सकते यह कहकर सीता अंचल से अपना मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहाँ से अंतर ध्यान हो गया और शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरी वहीं रहने लगी उस समय त्रिटा ही उसकी सेवा किया करती थी